महाभारत आश्वेधिक पर्व श्रीपंचाशत्तमोध्याय मार्ग में श्रीकृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्रीकृष्ण का उन्हें शांत करना वु तथा प्रयातम वास्ने द्वारका भरत श्री न सानुयात्रा परम तपा व सम्पायन जी कहते राजन इस प्रकार द्वारिका जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर भरतवंश के श्रेष्ठ वीर शत्रु संतापी पांडव अपने सेवकों सहित से पीछे लौटे पुनः पुनस्म पर फालगुन आचक्ष स पुनः पुनः अर्जुन ने विष्णुवंशी प्यारे सखा श्रीकृष्ण को बारम्बार छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर वे बारम्बार देखते रहे जब रथ दूर चला गया तब पार्थ ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई अपने दृष्टि को पीछे लौटाया किसी से पराजित न होने वाले श्री कृष्ण की भी यही दशा थी तस्य तस् प्रयाणी जान्यामित्ता महात्मन बौन्यद्दुत रूपी गृण महामना भगवान की यात्रा के समय जो बहुत से अद्भुत शकुन प्रकट हुए उन्हें बताता हूँ सुनो वायुर्वेगे न महता रु तो बपू कुर शर्क मार्ग ब्रजस्क उनके रथ के आगे बड़े वेग से हवा आती और रास्ते के धूल कंकड़ तथा कांटों को उड़ाकर अलग कर देती थी वर्ष सुगंधि दिव्याणि चुष्पाणि पुरतः सारक धन इंद्र श्री के सामने पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे स प्रयात महाबाहूमेशों मरुन्वसों दर्शाथ मुनिश्रेष्ठ मुत्त अमितौजस इस प्रकार मरुभूमि के समतल प्रदेश में पहुंचकर महाबाहू श्रीकृष्ण ने अमित तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तंक का दर्शन किया स तम संपूज्य तेजस्वी मुनि प्रथूल लोचना पूजित तदा पर्यप्रेक्षदनामय विशाल नेत्रों वाले तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तंक मुनि की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा पूजित हुए तत्पश्चात उन्होंने मुनि का कुशल समाचार पूछा सपृष्ट कुशलम तेन संपूज्य मधुसूदनम उत्तंको ब्राह्मण श्रेष्ठ तथ पृक्ष माधव उनके उनकेशल मंगल पूछने पर विप्रवर उत्तंक ने भी मसूदन की पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया सोभ्रात्रम अचलम उचल सूर नंदन क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें अभिचल भ्रातृभाव स्थापित कर आए यह बात मुझे विस्तार के साथ बताओ अभिसंधायता वीरान उपावृत्तोष केशव संबंधिता केशव क्या तुम उन वीरों में संधि कराकर ही लौट रहे हो तुष्ण पुंगव ये कौरव पांडव तुम्हारे संबंधी तथा तुम्हें सदा ही परम प्रिय रहे हैं कच्चि पांडुसुता पंच धृतराष्ट्र से चात्मजा लोकेशु विहरी तवया तो सरम तप परम तप क्या पांडु के पांचों पुत्र और धृतराष्ट्र के भी सभी आत्मज संसार में तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेंगे स्वराष्ट्रे से चिंत प्रास्य सुखम कौरवेशु प्रशातेशु सु तवया तो नाथिन केशव केशव तुम जैसे रक्षक एवं स्वामी के द्वारा कौरवों के शांत कर दिए जाने पर अब पांडव नरेशों को अपने राज्य में सुख तो मिलेगा ना या मे संभावनातातः त्वे नित्यम अवर्त अप सफलातात कृताहते भरतान प्रति हीता मैं सदा तुमसे इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा मेरी जो वह संभावना थी भरत भरतवंशों के संबंध में तुमने वह सफल तो किया है ना श्री भगवान वाचा ऋतो यत्नो मैं पूर्व सो सांबे कौरवान प्रति यदा सांबे ते स्थापय तुम अंजसा ततस्ते निधनम प्राप्ता सर्वे सतुत बांधवा श्री भगवान ने कहा मरसे मैंने पहले कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया परंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार नहीं किए जा सके जब उन्हें समतापूर्ण मार्ग में स्थापित करना असंभव हो गया तब ये सब के सब अपने पुत्र और बंधु बांधवों से युद्ध में मारे गए न दुष्टम अभी तिक्रांतुम शक्यम बुद्धिया बल नवा महर्षि विदतम भूज सर्वे तत्व तेतः काम क्रामि प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि अथवा बल से नहीं मिटा सकता अना आपको तो ये सब बातें मालूम ही होगी कि कौरवों ने मेरी भीस्म जी की तथा मिदुर जी की सम्मति को भी ठुकरा दिया तो तो क्षम जगभ सम्य पंचव पाण्डवा श्रेष्ठा हता मिद्रा हता धातरा निहिता सर्वे स सुत बाधवाह इसीलिए वे आपस में लड़ भिड़कर कर यम लोग जा पहुँचे इस युद्ध में केवल पांच पांडव ही अपने शत्रुओं को मारकर जीवित बच गए हैं उनके पुत्र भी मार डाले गए हैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो गांधारी के पेट से पैदा हुए थे अपने पुत्र और बांधवों सहित नष्ट हो गएक्त वचने कृष्णे भृतम क्रोध समित उतंकवाच इनम रोधाधुफुल्लोचन भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही उत्तंक मुनि अत्यंत क्रोध से जल उठे और रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा उत्तंगवाच यस्मा शक्ति ने कृष्ण नात्राता कुरपुंगवा संबंधि ना प्रिया तस्मा छे से हम ताम असंत उत्तंक बोले श्रीकृष्ण कौरव तुम्हारे प्रिय संबंधी थे तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा न की इसलिए मैं तुम्हें अवश्य साफ दूंगा न चे प्रथम यस्मा तस्मान गृह्य निवारिता तस्मा मनुपरीतां सप्यामी मधुसूद मसूदन तुमने जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे पर ऐसा नहीं किया इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें श्राप दूंगा कया सक्तन ही सत मिथ्याचारेण माधव ते परिता परीता कुरुश्रेष्ठा नश्यंतुपेक्षिता माधव कितने खेद की बात है तुमने समर्थ होते हुए भी मिथ्याचार का आश्रय लिया युद्ध में सब ओर से आए हुए भी श्रेष्ठ कुरवंशी नष्ट हो गए और तुमने उनकी उपेक्षा कर दी वाशुदेव वाचमे विस्तरे भृगुनंदन गृहान चापी तपस्वी भार्गव श्री कृष्ण ने कहा भृगुनंदन मैं जो कुछ कहता हूँ उसे विस्तार पूर्वक सुनिए भार्गव आप तपस्वी हैं इसलिए मेरी अनुन अभिनय स्वीकार कीजिए शुवा चेहत्यात्म वंचे था सायि न चं तपापी नक्त भी भवित पुमान न चे तपसो नाशम इक्षा भी तपताम वर मैं आपको आध्यात्म तत्व सुना रहा हूँ उसे सुनने के पश्चात यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे साथ दीजिएगा तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महत्ति आप यह याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए तपस्ते सो मह दिपतम ओमारम ब्रह्मचर्य तेजानामे द्विज सतम दुखाजित हम तस्मान् तस्मा ते आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है आपने गुरुजनों को भी सेवा से संतुष्ट किया है जिसठ आपने भाग्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात है इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश करना नहीं चाहता हूँ इसी महाभारती आशमेदि के अनुगीता प्रमणी अनुगीता प्रमणि उतंकोपाख्या कृष्णोत्तंक समागमी श्री पंचा इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उत्तंक के उपाख्यान में श्री कृष्ण और उत्तंक का समागम विजय तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ